हो वेदने के मंत्र हो मैया संतु जरदया पति अपनी पत्नी से कहता है कि हम दोनों एक साथ बुड्ढे हों हम दोनों की हड्डिया एक साथ कमजोर हों वही सह रे तो दधा वही पुत्रानजनया वही और संतु ते सन्तु जरदया वेद का मंत्र है पति पत्नी को अभिमंत्रित करते हैं सामास्मी रे स्वम मैं सामवेद का संगीत हूं और तुम ऋग्वेश की ऋषा हो मैं आकाश हूं तुम धरती हो मैं नारायण हूं तुम लक्ष्मी हो ये विवाह में मंत्र है। जब तक जीवन में व्रत नहीं लोगे व्रत हम ये ये चीज नहीं खाएंगे ये ये काम नहीं करेंगे ये ये बात नहीं बोलेंगे नहीं। ऐसी जगह नहीं सोएंगे इसको नहीं सुगे जब तक जीवन में तुरस्त नहीं आएगा, साधन बाहर से प्रारंभ होता है और भीतर प्रवेश करता है और ये महाराज आज आजकल एक आसुरी भाव आ गया है इसका पहले मन ठीक होगा तब चरित्र ठीक माने मन में जब रसगुल्ला खाने की बासना नहीं रहेगी तब हम रसगुल्ला खाना बंद करेंगे न तो बासना टूटेगी और न तो रसगुल्ला खाना बंद होगा। और यदि आप ये नियम कर लो कि हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो रसगुल्ला खाने का संकल्प उठना बंद हो जाएगा साधना तो बाहर से प्रारंभ होकर भीतर प्रवेश करती है आजकल के ये जो स्वयंभू स्वयंभू आबाद लोग हैं महाराज पता नहीं ये कहा से आए हैं खुदा के पास से आए हैं कि वो जो है खुदा का एक है ना मुखालिफ खुदा का एक मुखातफ मुखालिफ भी है ये खिलाफत शब्द जो है ना उसका अर्थ जरा दूसरा होता है वो तो खलीफा से बनता है और मुखालफत जो है ना वो तो मुखाले दुश्मन से तो खुदा के दुश्मन से तो आप जानते हैं ना तो वो भी अपना दूध भेजता है हो उसका नाम शैतान है ईश्वर कृपा से हैं? है तो कुछ शैतान के दूत होते हैं कहे नहीं नहीं पहले भीतर मन शुद्ध होगा तब हम शरीर के नियम धारण करेंगे अरे ये शैतान है बाबा साधन जहां हम हैं जहां फिर वहां से प्रारंभ होगा आप जीभ में हैं तो जीभ से साधन होगा आप पांव में है तो पांव में से साधन होगा आप हाथ है तो हाथ में से साधन होगा जिसके जीवन में व्रत नहीं आवेगा यज्ञ में दीक्षा लेनी पड़ती है ये जनेऊ पहनते हैं क्या मतलब उसको है उसको व्रत बोलते हैं वो व्रत के द्वारा अपने जीवन में एक बंधन लाते हैं व्रत पौलबंधन संस्कार जो होता है ना तौल यज्ञोपवी निधि बंधन गांठ लगाते हैं अपने जीवन में हम ये करेंगे हम ये नहीं करेंगे आपके जीवन में व्रत आए यदि उसके करने में कोई त्रुटि होगी तो जानकार लोग बता देंगे जानकारों से परहेज करना व्रत न इच्छा माप होगी जब व्रत लोगे तो उसके पालन की विधि मालूम पड़ जाएगी उसमें जो कठिनाई है हम जानते हैं हम किसी को बता देते हैं ये काम करो जब वो नहीं करेगा तो बरसों तक पता चलेगा कि नहीं करता है और जब करने लगेगा तो करने में उसके पताव में अड़चन आ रहे इस समय करें कि न करें ऐसे करें कि न करें उस समय मन ऐसा होता है तो क्या करें जितनी समस्याएं आएंगी वो सुलझाने की कोशिश करता है जब कोई सिखावेगा बिना सिखाए हो कुछ नहीं आवेगा बिना सीखे कुछ नहीं आता तो। एक नई बहू आ घर में इस तो सास ने पूछा कि बेटी तुमको हलवा बनाना आता है उसने कहा काल ही मैं होम साइंस से एमए करके आई हूँ पार्थ शास्त्र का पूरा अध्ययन किया है क्या कठिनाई है मैं अभी बनाती हूँ अब महाराज आग चढ़ाया चढ़ाई चढ़ाई घी डाला सूजी ले आई टेंपरेचर लगाया कि कितनी गर्मी चाहिए हलवा लगाया अब महाराज जब तक टेम्परेचर हटा थे वो सूजी डाले तब तक तो घी ज्यादा गर्म हो गया हाथ तो जल रही थी हाँ। तो बोल गया बोले बेटी घी गया हाथ सूझी गई बात नहीं हाँ मैं देखो मैं बना के बताती हूँ तुम देख लेख लो सिर्फ तुझा बेटी कभी झाड़ू लगाई है अब देखो माताजी तुम हमारा करते हो है? मुझे झाड़ू लगाना नहीं आया बेटी लगा अब महाराज झाड़ू लगाया है? लगा के कूड़ा इकट्ठा किया और खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दिया एक सज्जन पर पड़ा महाराज वो नाराज हुए उलाहना देने के लिए आए और तुम्हारे घर में क्या कायदा है अब देखो बेटी बिना सीखे झाड़ू भी लगाना नहीं आता कूड़ा फेंकना भी नहीं आता है वो जब ये डता है झाड़ू लगाने की हलवा बनाने की तब ईश्वर की शाप्ति के लिए जो मन साधना होती है मन का निर्माण होता है हृदय का निर्माण होता है उसको आप हाँ बिना सीखे हैं तो ये भी पहचान नहीं है कि कौन आपसे कहते करे दो मौजूद शो कर लो जरा बैठ जा करो, साधन हो गया ज कहते हैं कि चाहे खाने पीने से हमारे पास ऐसे आए बोले कि साधना का भोजन खाने पीने से क्या संबंध है चाहे कुछ भी खाएंगे हाँ और हम तो प्राणायाम हो आसन प्राणायाम करेंगे और ठीक हो जाएगा हमारा खाने पीने के साथ इसका क्या संबंध है तो महराज मन जो है उसको काबू में करने की जो साधना है वो तो ठीक है और जो कहे चाहे जो खाओ जो पियो जो मौत करो ऐसा कहते हैं आ, वो साधना के मार्ग हाँ तो, से ईश्वर की ओर से रक्षा करें इस ईश्वर की प्रकार से कौशल आने दक्षिणा माने कौशल जब कुशलता से अपना साधन करोगे तब मालूम पड़ेगा कि गुरु जी ने हमको कितनी बढ़िया बात बताई है जब रस आवेगा हो देखो भोग का रस तुमको मिला हुआ है ब्रह्मचर्य का रस नहीं मिला लोभ का रस तुम्हें मिला हुआ है संतोष का रस नहीं मिला है तुम्हें हिंसा का क्रोध का रस मिला हुआ है अहिंसा का रस नहीं मिला है जब तुम अपने जीवन में संतोष लाओगे अहिंसा लाओगे ब्रह्मचर्य लाओगे तब उसका स्वाद आवेगा हो और तब श्रद्धा रस की उत्पत्ति होगी जीवन में एक रस पैदा होगा एक स्वाद आएगा अमरसा वयम अमर नाम मनामे भगवान का नाम लो नाम देना मन राजपूत नहीं और भजाम हे मनामहे बजामहे गोपाल तापनी उपनिषद में प्रश्न सारा अस्द साक्षर मंत्र का दर्शन है गोपाल पापनी नरसिंह पापनी उपनिषद में बत्तीस अक्षर का मंत्र मंत्रोपदेश करने के बाद बोले भाई भजन कर तो उपनिषद से पूछती है किन नाम भजन भाजन भजन माने क्या तो भजन माने आप किसी कई से पूछो तो कहेगा इस औषधि का कुछ काल तक सेवन करो वो जो औषधि का सेवन है ना संस्कृत में सेवन के लिए भजन शब्द का प्रयोग होता है भज सेवाया भजनम नाम सेवनम कड़वी दवा हो तब भी उसको खाओ बाबा तब देखो उसका फल है ना तो बोले नहीं महाराज तो हम कड़वी लगते हमको अरे भाई जब रोग मिटाना है अपने जीवन को ठीक रास्ते पर चलाना है तो थोड़ा कड़वा तो भजनम नाम रतनम भजन माने स्वास्थ्य हो और नीम की पत्ती बड़ी कड़वी होती है ना कड़वी नीम की पत्ती तो चैत महीने में इसे खाने का विधान है तो चैत्र महीने में नीम की पत्ती खानी चाहिए पहले दिन बहुत कड़वी लगेगी दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन और जब खाने लग जाओ तो फिर उसकी कड़वाहट मिट जाती है वो फिर तो जीप उसको अपने बराबर कर लेते हैं और बाद में तब बाद में तो जिनको आदत पड़ जाती है वो बाद में भी खाते रहते हैं तो जब कड़वी चीज भी सेवन करने से मीठी हो जाती है तो जो स्वभाव से ही मिठी है मिस्त्री दादी मुंह में कड़वी लगी तो मिस्त्री का दोष तो नहीं है दोस्तों जीप का है तुम्हारे दीप पर पित्तरोग हो गया है इसके कारण मीठी चीज मीठी नहीं लगती थोड़े दिनों तक मीठी चीज खाओ उसका स्वाद आने लगेगा तो भजनम नाम रखना स्वाद भजन का स्वाद स्वास्थ्य कृष्ण कृष्ण कृष्ण राम राम राम शिव शिव शिव शिवो शिवो हंसम सो सो, हंसम स्वाद लो करो तो सही देखो उसमें से वो मजा परिपाक, कई कई चीज होती है वो पक जाना आप पहले खाओ पटका लगता है और जब पक जाता है तो मीठा पकाता है संभव है आपको भजन भी पहले खट्टा लगे मुंह का जायका बिगड़ जाए लेकिन जब बारम्बार बारंबार भगवान बार बार का नाम लोगे तब उसका स्वाद आपको आ जाएगा आपको बोलते ही है नाम है, राम कहने का मजा जिसकी जगह पर आ गया मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ आ गया राम भगवान देखो जब मन आपको एकाग्र करना हो तो एक गुप्ते के साथ रा अलग अक्षर है मा अलग अक्षर है रा, आ, आ, आ, आ, आ, रा, रा, रा, रा। जितना लंबा हो ना उस बीच में जो फर्क है जो पोल है रा और मां दोनों के बीच में जितनी फूल है उसको जितनी लंबी करोगे उतनी देर तुम्हारा मन एकाग्र होगा कहीं नहीं जाएगा, न स्त्री में न पुत्र में ना कहीं नहीं उतनी देर के लिए मन रा और मां बीच में रहेगा राम राम राम राम राम राम त्रिकोण की चीज है वो तो हमारे हनुमान प्रसाद जी कहते थे कि राम राम की जगह अगर कोई रैम रैम भी करेगा तो उसका महत्व होगा तो ठीक है वो बात हम मानते हैं एक मुसलमान ने हराम कहा और मर गया तो मरान हराम को राम मान लिया गया एक शंकर जी का जो फक्त है वो आहरा प्रहारा शिवपुराण में कथा है आहरा प्रहरा बोलता था लाओ लूटो मारो मारो लूटो आहरा प्रहारो आहरा माने लूट लो और प्रहरा माने प्रहार करो मार डालो तो महाराज मरते समय आहरा प्रहरा करता रहा शंकर जी ने उसको अपना नाम मान लिया यारहार कर रहा वो नाम की महिमा एक पत्थु है वो तो उसका मतलब ये है कि आप उसको अपने जीवन में अपना वो तो बहुत बढ़िया चीज है परंतु तत्काल हो मरने के बाद आपको स्वर्ग मिले कि बैकुंठ मिले वो दूसरी चीज है और इसी जीवन में तत्काल आपको राम कहने का आनंद आवे विषय वातना छूट जाए दुष्ट दुष्चरित्रता छूट जाए आपके जीवन में भगवान प्रकट हो इसके लिए नारायण भगवान का ये यदि मुश्किल मालूम पड़े तो स्वाद लो कैसे स्वाद लो एक उसमें संगी, एक राग एक पाल डालो ये विष्णु दिगम्बर जी थे ना यहाँ बहुत बड़े संगीत के संगीत के ऋषि थे वो संगीत के ऋषि ऋषि माने दृष्टा नए नए राग पाल स्वर का वो उद्भावन करते थे जैसे हमारे हरिदास जी से वृंदावन उन्होंने वृंदावनी सारंग वृंदावनी ख्याल हरिदास जी ने उन नए नए रागों की उद्भावना की तो विष्णु दिगंबर जी बोलते थे सात बार राम एकता आसन सुना होगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जगह लंबा होता है राम राम राम राम राम राम राम इससे क्या होता है तो आप हजार नहीं भगवान के नाम का स्वाद ले देगा और जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे भीतर भी स्वाद है हमारे भीतर भी रस है और उसमें हर लगे ने फिटकरी रंग चोखा है आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा बोला तो पैसा निकालने वाले तो आपसे निकाल ही देंगे आ, उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है है ना परंतु भगवान का नाम लेने में हमारा पैसा निकल जाएगा ये डरने की जरूरत नहीं है और बड़ी शांति से भगवान के नाम का उत्साह ज्ञान के लिए बुद्धि साफ चाहिए स्वच्छ हो बुद्धि दुनिया की मैल न लगी हो जब बुद्धि ब्रह्म से एक हो जाए, योगाभ्यास के लिए निर्वासनता चाहिए तब समाधि लगेगी नहीं तो फिर बाहर फिर बाहर फिर बाहर उपासना के लिए भगवान पर श्रद्धा विश्वास चाहिए ये भगवान का नाम सबसे सुगम है एक महात्मा रहता था कहीं उसके पास गांव का कोई किसान पढ़ा लिखा नहीं था जंगली था गोले महाराज हमारा भी कल्याण हो हमारा मंगल हो हमारी भलाई चलिए कुछ बताइए बोले भगवान का नाम देता रह बैठा बोले तो भगवान का नाम क्या बता है महाराज हम तो नहीं जाएंगे ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना जंगलों में उनको रामायण का महाभारत का भागवत का नाम गीता का नाम मालूम नहीं है वो देश पुराण शास्त्र नहीं जानते वो कृष्ण को भी नहीं जानते वो तो भूत प्रेत को जानते हैं उनके गांव में जो कब्र की पूजा होती है ग्राम देवता उनको जानते हैं और नहीं जानते तो पहुंच गया महाराज हमारी भलाई के लिए कुछ बताओ उन्होंने कहा भाई भगवान पाप नाशक हैं दुनिया में जो जीवन में जितनी बुराई है उनका नाम लो अगमोचन अघमानु पाप मोचन माने छुड़ाने वाले भगवान सारे पापों से छुड़ा देते हैं जाओ तुमको लोग अगमोचन अगमोचन अघमोचन गाँव का आदमी रखता हुआ अगमोचन अघमोचन अघमोचन रास्ते में और भूलियानोचन लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हुए थे नारायण के मुंह पर मुस्कान आई लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों बोले आज हमारा एक नया नाम रखा है किसी वक्त ने और कौन है बाबा? कबक तो पूछ हमारे क्या नहीं हम तो पूछें। तब पूछेंगे नहीं उस भक्त का दर्शन करेंगे जिसने नया नाम रखा है चलो अब महाराज जिद जानते हैं आप स्त्री हक हाँ उसको बोलते भगवान को तो भी पकड़ ले जाओ वही ले जाते हैं तो, ले गए तुम तो, तो, इधर रहोधरा भगत को देखते हैं एक आड़ की जगह थी भगवान नारायण खड़े हो गए लक्ष्मी जी उसके पास गई तो वो कोई काम कर रहा था खेत का काम कर रहा था घमोचंद गमोचन गमोचन लक्ष्मी ने पूछा भगत जी क्या कर रहे हो नहीं अपना काम करता रहा गमोचन गमोचन क्या लक्ष्मी जी की ओर देखेंगे बोले आखिर क्या कर रहे हो तो तुम किसका नाम ले रहे हो बोला जा रे खतम का नाम ले अरे लक्ष्मी जी ने कहा है तो पहचान गया मेरे खतन का नाम लेना है मतलब कहा है आखिर मेरा कथन कहाँ है मेरे गद्दे ने लोग बाबा बुलाया आप महाराज ठीक है ऐसा भगत को आपका देखा नहीं दोनों ने आके दर्पण दिया लक्ष्मी नारा क्योंकि वो समझता था कि ये भगवान का नाम है एक साथ है कि आप भगवान का नाम लो पर चरित्र शुद्धि ही चाहिए जीवन में व्रथ चाहिए जीवन में हम ये खाएंगे नहीं खाएंगे इस समय खाएंगे इस समय नहीं खाएंगे यहां बैठ के खाएंगे यहां बैठ के, के नहीं खाएंगे है ना ये करेंगे ये नहीं करेंगे है तो, ना इसको देखेंगे इसको नहीं देखेंगे और इससे बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे जिससे आपका मन अशुद्ध होता हो उसको बात करने की कोई जरूरत नहीं जो आपसे भगवान की चर्चा करें उससे बात करिए कम से कम आपका मन तो नहीं बिगाड़े और आप छू न आपके मन को आपका बैराग आपका ध्यान आपका त्याग है आपकी भगवत भक्ति आपके मन की एकाग्रता अरे बाबा बड़ा भारी धन है आपसे पास उसकी रक्षा कीजिए और आपके जीवन की सुरक्षा नाम नाम माने जो नम कर रहे हैं नाम के आगे पूरा जोड़ते हैं तो प्रणाम होता है प्रणाम ये नाम और प्रणाम दोनों एक ही है नमक नाम प्रणाम जुकना अपने अभिमान को मान मां आप न और वक्त न आप नाम आपके मान को मान को मिटाकर नाम नम करने वाला ये भगवान का नाम है हम जानते हैं कि आज हमको विदा करने के लिए जल्दी हो होगी हो क्योंकि हो, जल्दी विदा कहीं देर न हो जाए एक महात्मा का व्याख्यान हुआ तो लोगों ने पूछा कि आपका व्याख्यान कैसा लोगों पर कितना असरदार था तो उसने कहा जब मैंने बंद किया तब लोग बहुत खुश हो रहे थे <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो, बासू मेरे तो, अब तक लोग तैयार हैं बुला करने के <laughs> तो कल से कल से अब हम यहाँ लोग तो प्रवचन चलेगा इस सत्संग होता रहता है उसमें आप लोग आना और फ्रेंड्स से सुनना आपके पास है सुविधाजनक है अब हम तो कल से ट्रेन पूरी यात्रा आप कल से बात कल से कल से प्रातः काल वहां होगा और सायकाल अभी जी रोड में पांच छह दिन और चलता रहेगा छह तारीख तक तक हाँ डी रोड में छह तारीख तक चलेगा तो तेरह चमत्कृति घनम विश्वाण दर्पणम स्वच्छ विमृता चित्रम विश्विता सक्रमा स्पंदकला अभी यदत स्व किचितमक प्रतिदन विश्वापण दर्पण विचि विश्व प्रेम विधि कालार्थ विसहा सुषमा विश्वक्रमा अक्रमा से सकल मंगलाचरण शास्त्र में मंगल शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना है मगी तो धातु है उससे मंगल शब्द रखता है जब त्य मंगल माने आगे बढ़ने आप इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य की शक्ति के लिए साधन कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ें जो तो बीच में विघ्न आते हैं वो शांत हो जाए और आपको आगे बढ़ने की सुविधा प्राप्त हो इसलिए मंगल करते हैं मंगल के लिए और निर्विघ्न निष्प्रत्यूह परिसमाप्ति के लिए पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं आपके साथ कुछ गण लगे हुए हैं वो एक नहीं होता उनकी गिनती होती है इसलिए उसको गण बोलते है गण गार माने गणना गिनती लगे हुई है कान है त्वचा है आख है नाक है मुंह है हाथ है पाँव है ये आपका एक गण है आपका समूह है तो जहां पहुंचना चाहते हैं उसमें पहुंचने में ये बाधक है कि साधक है तो आप पहुंचना चाहते हो दूसरी जगह और आपके पांव ले जाए दूसरी जगह ऐसा गण लोग कभी कभी करते हैं जो अपने साथ गते हैं ना? वो कभी कभी दिखाते हैं दूसरी ओर और, और पहुंचा देते हैं दूसरी जगह है। ये जो हमारे इंद्रिय हैं ये गण है दा? गे टालते हैं बीच में दिल्ली के स्वामी जो है वो गणेश हमारे इंद्रिय गण के इंद्रिय गण के स्वामी हैं गणेश विघ्नराज विघ्नेश्वर तो गणेश जी का पहले स्मरण करते हैं वे महाराज हमारी इंद्रिया हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक न बने बाधक बने भगवान शंकर इनको बहुत प्रेम करते हैं गौरी इनको अपने जोध में रखते हैं गौरी तो साक्षात ब्रह्म विद्या है और शिव साक्षात ब्रह्म है पर आपने शायद सुना होगा गणेश जी की उत्पत्ति में शंकर जी का संयोग नहीं है गौरी ने स्वयं ही गणेश जी को बना लिया माने ये विद्या के पुत्र हैं गौरी के पुत्र हैं विद्या के पुत्र हैं और यदि आपके हृदय में विद्या होगी तो गणेश जी होंगे और वो सारे दिन से दूर करेंगे विघ्नेश्वर बोलते हैं यस्मा नरित किंचन क्रिय तारे ऋग्वेद मंत्र है गणपति का तो कहते हैं इनके नमस्कार के बिना बाबा कुछ नहीं किया जाता कान कहीं सुनने के लिए ले जाना चाहता है चलो संगीत सुनो और आप चाहते हैं भगवान का स्मरण पोचा तो कहती है बहुत सुकुमार उस पर सुना मिलेगा नेत्र कहते हैं बहुत सुंदर रूप देखने को मिलेगा जिव्वा कहती है बहुत बढ़िया स्वाद मिलेगा नाक कहती है बहुत अच्छी सुगंध मिलेगी मन कहता है इसमें हमको लौकिक प्रतिष्ठा प्रशंसा प्राप्त होगी तो ये हमारे लक्ष्य को बहिरंग बहिर्मुख बना देते हैं जहाँ परमेश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ है वहाँ ये इंद्रिय गण हमको बाहर ले जाकर दूसरी जगह दूसरे के घर में डाल देते हैं रहना चाहिए हमको अपने घर में और हमको ये डाल देते हैं ले जाकर दूसरे के घर में और केवल डाल नहीं देते हैं पराधीन कर देते हैं हम बस जाते हैं बिना रस्सी के उन चीजों के साथ देखो जहाँ तारीफ सुनने को मिले वहां जाने का मन होता है फल तो कहो देव कुछ कहू ऐसी बासना हृदय देन जायी मन में ये बासना बनी रहती है कि कोई कुछ दे जाए और कोई कहे कि ये बहुत अच्छे हैं वो फल कहो देव कचुको वो स्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं एक उनका पद है ये भी, भी देव नाथा ही खोल मैं भगवान को कैसे दोष लगाऊ उनको खोटा कैसे बताऊ उनमें छोट कैसे बताऊ यही विधि ना कहीं खोरी बहुत प्रीति पुजाई दे पर पूजे पर खोरी पूजा लेने में बहुत प्रेम है और दूसरे की पूजा करने में बहुत कम सिख सिखयन नमानत मूढ़ता समो। दूसरों को तो हम शिक्षा देते हैं परंतु किसी का सिखाया हुआ मानते नहीं देश सिख सिखाया सिखय नमानत मूढ़ता असमौरी कहीं भी हृदय नाते मैंने पत्र का जोर जोर से पढ़ी है बचपन में बैठ जाते कहीं हर हर के खेत में बैठ जाते कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते विनय पद प्रकाश निकालते किसी भी विधेयक नाते हो तो तो ये जो हमारे इंद्रिय गण हैं ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डाल देते हैं कि बाहर चलो सच पूछो तो भीतर के परमात्मा को छोड़कर बाहर कहीं ही जाना कि अमुक समय में हमको ईश्वर मिलेंगे अमूक स्थान में भी ईश्वर मिलेंगे अमूक काम करने पर ईश्वर मिलेंगे ईश्वर को दूर करना तो गणेश भी प्रसन्न हो माने आराधना होता है वो और सिद्धि माने साधना होता है आराधना के फल का नाम रिद्धि है और साधना के फल का नाम सिद्धि है ये दोनों धातुएं एक साथ पड़ी गई हैं व्याकरण राध साल सं सिद्धौ गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। जब उनकी उपेक्षा की जाती है चारों ओर से विघ्न जीवन में आ जाता है। देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया आ, परंतु पर्वत कभी डूबे तो कभी उतराए तो कभी टेढ़ा हो जाए तब तो तो भगवान ने विघ्नेश विधि करवाई गणेश जी की पूजा करवाई गणेश जी की पूजा करवाने पर सब समुद्र मंथन हो सका ये हमारा अंत करा शुद्ध सत्वगुण से बना हुआ बिल्कुल दूध की तरह नर्मल है जिसमें जो मैल है गंदगी है वो तो बाहर से आए हमारे एक मित्र अच्छे जानकार समझदार उन्होंने हमको पहले ये बात बताई थी कि जो चीज सत्वगुण से बनी जिसमें ज्ञान रहता है ज्ञान आत्मा कहो, ज्ञान आत्मा सारे ज्ञान अंतकरण से होते हैं उस सत्वगुण से बनी हड्डी से ज्ञान नहीं होता मंत्र से ज्ञान नहीं होता हाथ पांव से ज्ञान नहीं होता गुदा मित्र इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता ज्ञान तो शुद्ध सत्वगुण से होता है उस सत्वगुण से हमारा अंतकरण बना हुआ है सत्व प्रधान है उसमें ये विकार कहां से आ गया तो अविद्या के कारण सबको में तमस का मिश्रण हो गया आगंतुक है उपकार विकार जितने हैं वो गुंडे हैं हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए हैं हमारे हृदय में उनका स्थान नहीं है फिर तो हमारे अंतकरण में गुंडे क्यों आ गए कहां से आ गए ये काम स्त्री पुरुष को देखकर बाहर से आया है ये लोभ धन दौलत को देखकर बाहर से आया है ये क्रोध दुश्मन को देखकर के बाहर से आया है ये मोह बाहर की वस्तुओं को देखकर हमारे अंतकरण में आ घुसा है हमारा अंतकरण तो शुद्ध सात्विक है पहले से ही निर्मल है आप ध्यान देना कभी केवल बता सकती है कि ये स्त्री है कि पुरुष है लेकिन इसका भोग करना चाहिए ये तो वासना बाहर से आई है आंख बता सकती है कि ये हीरा है मोती है लेकिन इसको ले के अपने घर में इकट्ठा करना चाहिए ये वासना तो बाहर से आई है तो ये विघ्न है जो हमारे जीवन में हमारी सात्विकता को हमारे ज्ञान को हमारे आनंद को दूषित करते हैं आपके सत्य में मृत्यु नहीं है मृत्यु बाहर से सूसी गई है आपके ज्ञान में वासना नहीं है वासना बाहर से सूसी गई है और आपके आनंद में भोग का संबंध नहीं है बिना भोग के ही आप परमानंद हैं वो बाहर से सोचा गया है ये आपका न स्वरूप है न आपका स्वभाव है न आपके साथ सहज है विकार भला ज्ञान में विकार काट ज्ञान तो विकार का साक्षी है और वो ज्ञान ही आपके अंतकरण का सत्व का स्वरूप है ज्ञान म उसमें जिन ये जो विघ्न आया है इसके लिए जो गणेश्वर है स्वामी है इनका अंतर्यामी है जो तो मालिक है यो दियो योना प्रचोदया जिसकी शक्ति से हमारे हाथ काम करते हैं पांव काम करते हैं जी बोलती है उस अंतर्यामी की ओर दृष्टि करो वो गणेशर गणेश प्रवेश मम बात प्रदुत्ता सन्जीवयशक्तिधर स्व अन्न हस्तचरण्रवणस्वगा नमो भगवते पुषा तो ओं नमो भगवते वासुदेवाय जो हमारे भीतर रहता है हमारी सोती हुई जीव को बोलने की ताकत देता है सारी शक्तियों का वो मालिक है हमारा हाथ उसी की शक्ति से हिलता है हमारे पांव उसी की शक्ति से चलते हैं हमारी सारी इंद्रिया उसी की शक्ति से काम करती हैं, जो उनका प्रविष्ट शास्त्रा जनाराम वही भीतर प्रवेश करके शब्दा शासन कर रहा है आज तो महाराज इंद्रियों की ओर देखे नहीं बाधनाओं की ओर देखे नहीं भोगों की ओर देखे नहीं जीवन किस गड्ढे में पड़ा है इसको देखे नहीं जैसे कोई शराबी गिरा हो पंडाले में और देखे कि मैं तो स्वर्ग में रह रहा हूँ ऐसे लोगों के कहने से ऐसे ख्वाब में डूब गए विघ्न है ये विघ्न है आगे नहीं चलते हैं आगे नहीं बढ़ते हैं एक सज्जन आए बोले जो मौजो सो खाओ जो मौजूद सो पियो जो मौजो सो करो आओ देखो हम तुम्हारा ध्यान लगवा देते हैं अरे ध्यान लग जाएगा तो किस काम कराओ हम तुम्हारी समाधि लगवा देंगे तो किस काम करें आपको आपको मालूम होगा सुना होगा आपने जरूर लखनऊ में हो एक योगी आया था उसने कहा मैं ईश्वर का दर्शन कराऊंगा सिनेमा हॉल में सब लोगों को इकट्ठा ईश्वर का दर्शन करने के लिए सिनेमा हॉल हजारों आदमी इकट्ठे हुए ईश्वर का दर्शन करेंगे अब महाराज जब वहां बैठे आया जटा और उसने एक रोशनी की लाख पैदा कर दी बीचों बीच में एक रोशनी का खंभा प्रकट हुआ हजारों आदमी के सामने और बोला कि ये ईश्वर है एक बेशिया भी आ गई थी उसने कहा जोगी जी ये ईश्वर नहीं है ये तुम्हारा जादू का खेल है ये जादू का चमत्कार है अब महाराज वही नारायण दोनों में विवाद हो गया फिर तो बीसिया ने एक सत्पुरुष का शरण लिया और उसने प्रेरणा की कि तुम विशियापन छोड़ के उसी जोगी के साथ रहना शुरू कर दो अब महाराज जोगी के साथ रहने लगी तो रात को विकार से दुरस्त होकर के योगराज उसके पास पहुंचे बाद में उस वेश्या ने जोगी जी को अपना चेला बना दिया बोला और उन्होंने स्वीकार किया कि वो ईश्वर नहीं था जो मैंने रोशनी की लाश दिखाई थी वो तो मेरे जादू का चमत्कार आंख ही बांध दी थी सकती हो आज बांध दी थी और अपने मन को दिखा रहा था तो बाबा निकले थे हरि भजन को तो लगे कपा तो मन में तो था कि हम भगवान का भजन करेंगे और लग गए जादूगरी में ये चमत्कार देखेंगे आसमान में उड़ेंगे अरे बाबा चिड़िया उड़ती क्या चमत्कार है आसमान में उड़ेंगे ये भगूत की वर्षा होगी ये कुमकुम गिर -कुम रहेगा है ना ये मूर्ति बरसेगी मैंने बहुत देखा है है न इतना अधिक देखा है कि आप लोग तो इस विषय में कहीं नई बात सुनते हैं आपका मन उधर चला जाता है ईश्वर की ओर में चलता है ऐसी छोटी छोटी बातों में नहीं लगता ये सब सबको आलतू फालतू दुनियादारी की बातें हैं भागवत में लिखा है कि यदि ब्रह्मा की आयु मिल जाए तुमको ऐसा चमत्कार हो जाए कि परार्थ आयु एक कल्प की आयु तुमको मिल जाए तो लेके क्या करोगे आखिर तो मरना पड़ेगा मरने के दिन का डर लगेगा किंव धनेनो नो तीनू ये तुम्हारा धन किस काम आवेगा ये तुम्हारे हाथी घोड़े ये कितने हार्स पावर की मोटर होते हैं आ, ये घोड़े हैं वो ये शहर के घोड़े ये मोटरवे किस काम आवेंगे किंबा धनेनो नो तीनू बाजिबिश्ते कि ब्राह्मण मन जो मनुष्य से ये तुम्हारे सगे संबंधी किस काम आवेंगे जब मौत तुम्हारे सिर पर सवार so है